बोलने वाली मछली महाभारत की कहानी पुनर्कथन रोजी डिकेंस। बहुत समय पहले भारत में मनु नाम का एक आदमी रहता था एक दिन मनु नदी में चल रहा था तभी अचानक एक छोटी मछली तैरकर उसके हाथों में आई मछली रुपली रोशनी से चमक रही थी वो मेरी मदद करो उसने कहा बड़ी मछली मुझे खाना चाहती है वो बोलती है वो बेचारी मनु ने कहा मनु ने अपने चुल्लू में पानी भरा और फिर मछली को घर ले गया उसने मछली को पानी केक मटके में रखा मछली बड़ी हुई और बड़ी हुई मनु ने उसे छोटी छोटी चीज़ें खिलाई और इसमें तैरने के लिए जगह नहीं है फिर मछली फिर मटके में नहीं समा पाई फिर मनु ने उस मछली को कुएं में डाल दिया और उसे रोटी के टुकड़े खाने को दिए मछली बड़ी और बड़ी यहाँ खेलने की जगह ही नहीं है मछली कुएं में भी नहीं समा पाई फिर मनु मछली को नदी में ले गया मनु ने मछली को खाना नहीं खिलाया परंतु मछली बढ़ती ही गई यहाँ घूमने के लिए कोई जगह नहीं है मनु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ यहाँ जरूर कुछ अजीब है अब मछली बहुत विशाल हो गई कृपया करके मुझे समुद्र में ले जाओ मछली ने प्रार्थना की यह तो बिल्कुल जादुई है मनु को डर लगा उसका भार एक टन होगा उसने सोचा पर हवा जितनी पर मछली हवा जितनी हल्की निकली मछली समुद्र के किनारे मनु समुद्र के किनारे गया और उसने मछली को समुद्र में फेंक दिया धड़ा बहुत धन्यवाद मछली ने कहा समय बाद एक भीषण बाढ़ आएगी तुम एक अच्छे इंसान हो अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की कुछ समय बाद एक भीषण बाढ़ आएगी तुम सभी जीवों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी नाव बनाना फिर मनु ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई उसने नाव को अलग अलग पौधों और जीवों से भरा जल्दी आसमान में काले डरावने बादल छा गए और फिर तेज बारिश होने लगी इतनी बारिश हुई कि पूरी जमीन पानी से भर गई सिर्फ मनु की नाव ही पानी पर तैर रही थी ये के कारण लहरें नाव से आकर टकरा रही थी हमें कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, मनु ने कहा नहीं तो हम डूब जाएंगे जब मनु ने अंधेरे में देखा तो उसे एक रुपेली रोशनी दिखाई दी वो बोलने वाली मछली थी मेरी तरफ एक रस्सी फेंको मछली ने नाव को तूफान में से खींचा बहुत देर मेहनत करने के बाद वो एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचे अब हम सुरक्षित रहेंगे मछली एक टापू जैसे ऊपर उठा अचानक मछली का रूप बदल गया मैं ब्रह्मा हूं उन्होंने कहा मनु ने गहरी सांस ली ब्रह्मा एक ताकतवर देवता थे मैंने तुम्हें इसलिए बचाया जिससे तुम दुनिया को दोबारा आबाद कर सको और मनु तुम वहां के राजा होगे गए विवेक ने अपना विवेक से अपना राज्य चलाना ब्रह्मा ने कहा अवश्य मनु ने कहा फिर ब्रह्मा रुपहरी रोशनी में विलीन हो गए उसके बाद मनु ने ब्रह्मा को दोबारा नहीं देखा पर वो देवता की बात को कभी नहीं भूले बाढ़ के बाद मनु ने दुनिया को दोबारा बचाने के लिए कठिन परिश्रम किया फिर उन्होंने अपने बाकी समय वहाँ बहुत विवेकशील तरीके से राज्य किया इस कहानी के बारे में बोलने वाली मछली कहानी प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत से ली गई है यह ग्रंथ दो वर्ष पुराना है और उसके अट्ठारह खंड हैं इस कहानी में भगवान विष्णु एक मछली का रूप धारण करके दुनिया को प्रलय से बचाते हैं